परात्मक है स्वयं अपनी सत्ता के विश्वमान न होने के कारण से असत्य मान जो भी शक्ति है वो सब परमात्मा की शक्ति से शक्तिमान है इसलिए अगला है अगला खबर तो अब से अगर इस बात को ध्यान में रखें तो क्या होगा पुरुष त्याग सक नही जो गृह मत भी तो अगर पुरुष दुर्घ हो पुरुष त्याग तो पुरुष में पुरुष होने के कारण से शक्ति के साथ कारण से जो जो ये के चारों बातों बताई ज्ञान मन का व्यापक कर मित्र मोर रे मतोरी सन मुख खाद्यवरी श्याम कामरसदा शरीर गटाकुट परिधन मुनिशील पाणीचापर कटिपूण तर श्रीरग वीरमदिपिन धन दहन कृषानु कामन भानु निश्चर चल करूच मृत राजा पा सदा नो भव राजा यन रागे सुशानयन चकेर विशेषम हर रिमानी राम उशाल मनुषरत समादा समन सुतर कस कर न नसुर सदा दूखा निर्गुण सगुण दुषम सम ज्ञान गिरा गोपीतमनुतलमसल मन वैज्ञम पी भारम दत्तल ततयारागुन को मदका वसागर से नबी तो लगी नर मद गुण रामा शनोति मन राम जगतिरिना नाशी सबते हुए निरंतर वास पुश्री सब फरारी बसत मन से नुकानी जे जानते जान स्वामी सगुन रगुन अंतर जानी प्ररा तो सुरायन रघुपति पति मोरे मुनि बचन राम मन राय बहुरे तो हर सु मुनि वरे उड़ लाए परम प्रसन्न जान मुनि मोही वरमा परम जो कहे मैं मुनि जा देवदास सुखदाई अविरल भगति विरतिना सतलत नानन दाना प्रभु जो दीन सुबर में पावा सो जो भावा अनुज अनुजानको चापगाम धरना मन हिय गुंदो बसवु सदान काम रा अब मनि जब उनको भगवान को अपने आश्रम में ले आए और उनकी पूजा की तो पूजा करने के बाद में स्तुति भी करनी चाहिए बिनती स्तुति करते हैं तो कैसे करते हैं पूरी स्तुति जो उन्होंने की गुरुस्मी उसका सबका वर्णन कर देते हैं कहा मुनि प्रभु सुनो बिनी मौरी हे भगवान सुनो हमारी बिनती जो प्रार्थना है उसे आप सुनिए कष्टिकरण कम अनुबुद्धि तोरी अब आपकी स्तुति हम करना चाहते हैं या करना चाहिए लेकिन कैसे आपकी स्तुति करें ये समझ में नहीं आता क्योंकि जो आपकी महिमा है अमित महिमा अमित और मूर्म थोड़ी आपकी आपकी तो महिमा बहुत अधिक है और उतनी हमारी बुद्धि कहाँ तो उस महिमा को हम समझ सकें तो स्तुति करने में आपकी महिमा का भी वर्णन करना पड़ता है और उतनी महिमा हम समझते नहीं है इसलिए कैसे स्तुति करें रवि समूह खद्यो कमजोरी हमारी स्तुति तो ऐसे होगी उस सूर्य के सामने जैसे जुगनू जो है वो हो प्रकाश करने की कोशिश करेगी ऐसे लगेगा कि हमारा बोलना आपके सामने लेकिन फिर भी स्तुति करते हैं उनकी तो क्या कहते हैं कि शाम तामरस दाम शरीर हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आपका शरीर है वो हो तामरस के समान सुंदर शरीर आपका है तामरस के माने तामरस के माने कमल नहीं, ऐसा लगता है कि कोई है। है? तरे तरे रस है तरह तरह के रस होते हैं तो, तो रस भी कोई होगा तो रस रस नहीं है ये कमल है श्याम कमल के समान श्याम वरण कमल के समान दान कमान प्रकाश मान तेजो में रूप आपका शरीर है जटा मुकुट परिधन में पुण्यम और आप जटाए सी हैं जटाई आपका मुकुट है और परिधान आपका जो है वो मुन् के वस्त्र है बलकर वस्त्र धारण किए हैं यही आपका परिधान है और पानी चाप सर्कट तूरीन हाथ में आप धनुष बांध लिए हुए हैं और कमर में आपके कर्कश बना हुआ है मैं निरंतर श्री रघुवीरम ऐसे जो श्री रघुवीर हैं उनका हम निरंतर मैंने बार बार हम उनको प्रणाम करते हैं कि भगवान आपको हमारा बार बार प्रणाम है तो नी न करके बार बार प्रणाम करते हैं कुछ बोलते हैं थोड़ा तो सा भगवान की महिला और उसके बाद में कहते हैं नौम निरंतर श्री रघुवीरन तो कहते मोह विपिन घन धान के सामने हैं अब दूसरी बात ये कि आप जो हैं मोह रूपी घन को मोह रूपी विपिन घन को विपिन वन बन मानो मोह मानो एक बन के समान हो घना बन के समान हो तो आप उसके लिए अग्नि के समान हो जैसे बन में आग लग जाए तो बन जल जाता है ऐसे आप मोह नष्ट कर देने वाले हैं असंत सर्वरोह कांद भानु असंत जो मानो सर्वरोह का है सरूरोमन कमल बन है कमल बन के समान तो संत लोग हैं और आप सूर्य होकर के उनको प्रसन्न करने वाले सूर्य जो होता है तो कमल बन खिल जाता है ऐसे ही संतों के को आनंद देने वाले आप हैं और निश्चर्य कर बरूथ राजा और निश्चर निश्चर रूपी करी माने हाथी माने हाथियों निषाचर लोग माने हाथियों का समूह है बरूथ मन समूह है और आप उनके लिए मृदराज के समान सिंह के समान है जैसे हाथियों के लिए सिंह ऐसे निशाचलों के लिए आप हैं उनका मध करने वाले और प्रार्थ सदा में भावखग बा प्रार्थ सदा महाम हमको नहान आप सदा हमारी रक्षा करें भावखग बा संसार रूपी पक्षी के लिए आप बाज के समान है हा? जैसे बाज पक्षी को और पक्षियों को खा जाता है इसी प्रकार के आप हमारे संसार बंधनों को नष्ट कर देने वाले हैं अरुणनयन राजीव सुदेशम आपके सुंदर अरुणनयन है अरुणनयन राजीव कमल के समान है सुदेशम आपका बड़ा ही सुंदर देश है सीता नयन चकोर निशेषम और सीता जी के नेत्र जो सदा ही आपके लिए वैसे ही चकोर के समान है जिसे चकोर चंद्रमा को निरंतर देखते देखता रहता है इसी प्रकार से सीता जी निरंतर आपके मृत्यु और देखती रहती हैं चकोर की तरह से हरे हृद मानस बाल मरालन और कहते शंकर जी के हृदय में आप हंस के समान है मानस शंकर जी के हृदय में सदा आप वास करते हैं और वो निरंतर आपका ही स्मरण करते रहते हैं मैन राम और बाहु विशालन कत्रि यहाँ कहा कि मौन राम और बाहु विशालन के बाहु विशाल भजान श्री राम जी हम आपको प्रणाम करते हैं नमस्कार करते हैं संसय सर्पनोर जा कहते संसार संसद व्यक्ति को ग्रस जाने के लिए पूर्वाद के मान गौ के समान है जिसे गर्व सर्पों को खा जाता है ऐसे तो आप समस्त संशयों का नष्ट कर देने वाले <kuh> संसद व्यक्ति के तभी तक रहते हैं जब तक भगवान की परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई परमात्मा के दर्शन हो जाए प्राप्त हो जाए उपलब्ध हो जाए परमात्मा जैसा है क्षुत्र तो का संशय तो सारी बात बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाए संशय समाप्त तो समन के विशाद विषादा और जितने भी कर्कश तर्क हैं उनके उनके विशाद का आप समन करने वाले हैं बस तो जहाँ भगवान की प्राप्ति हुई वहां सब तर्क तर्क सब जाते हैं सारा विशाद मिट जाता है व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाती है निश्चय आत्म ज्ञान हो जाता है सिद्धि स्थिर हो जाता है जैसे भव्यंजन और यू था भवभंजन मन संसार बंधन को आत्मस्त करने वाले हैं और सूर्य यूथा रंगन देवताओं के यूथ समूह को आप सुख देने वाले हैं सुख तो देवता जो वो हो वो तो आपसे आनंद प्राप्त करते हैं प्रसन्न होते हैं प्राप्त सदा मे कृपा बरूधा हे कृपा के बरूद हमारे ऊपर आप सदा प्राप्त न रक्षा करते रहें कि भगवान आप हमारी रक्षा करें आप कृपा के हैं, बरूथ हैं बरूत समूह आप कृपा सागर हैं कृपा निधान है हमारी रक्षा करें निर्गुण सगुण विषम समरूपण आप निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं विषम भी हैं और समझे हैं तो फिर तो विरोधी विरोधी बातें कि भगवान में जो देखो इस प्रकार की विरोधी विरोधी बातें भी हैं भगवान एक और निर्गुण है तो दूसरी ओर सगुण भी है ऐसे नहीं कि निर्गुण है तो सगुण नहीं सगुण है तो निर्गुण नहीं ऐसे नहीं है यद्यपि सचा मृत्यु ऐसा लगता है कि विरोधी बातें हैं लेकिन विरोधी नहीं एक ही बात ऐसे भगवान विषम भी है और समझी है समझे सर्वत्र एक समान विद्यमान है सबको एक समान प्रसन्न करने वाले आनंद देने वाले चेतना प्रदान करने वाले सर्वाधुष्ठान एक समान है लेकिन फिर भी जो भगवान के अनुकूल हैं वो आनंद प्राप्त करते हैं भगवान से जो भगवान के प्रतिकूल हैं वो विचारे है तो उनके लिए ऐसा लगता है जैसे भगवान विषम है तो ज्ञान गिरा ज्योति तमोपम भगवान ये ज्ञान गिरा और वाणी के वाणी और इंदियों के परे हैं अतीतम और अनुपम के भगवान आप अनुपम हो ऐसे अनुपम हो कि नंददाणी और ज्ञान के परे हैं आप नंददाणी और बुद्धि देवी परे आप हैं इनके द्वारा आप प्रार्थ नहीं के आ सकते जाने नहीं जाते हैं अमलम अखिलन अपारं ये सब उपनिशोधन इसी प्रकार से निषेधात्मक भाषा में भगवान का वर्णन किया गया है वही उनके शब्दों का यहाँ रख देते हैं भगवान अमलम निर्मल है भगवान और अखिलन सब कुछ भगवान नहीं है भगवान के अत कुछ नहीं और अनवद्यंग निर्विकार हैं निर्विकार अनवद्य और अपारंग भगवान अपार हैं मन अनंत है उनकी कोई सीमा नहीं ऐसे भगवान है तो मैं भी ऐसे पृथ्वी का भारहण करने वाले ही भजन हम आपको नमस्कार करते हैं प्रणाम करते हैं भक्त कल्प पादक आराम भक्तों के लिए आप कल्प के आराम आराम के वन बगीचा वन या बगीचा तो जैसे कल्प का बाग का बाग हो माने एक कल्प वृक्ष नहीं स्वर्म तो एक कर्म लेकिन भगवान तो कल वृक्ष के ही पूरे अपने भक्तों के मानव भक्तों को जो इच्छुक हो सब कुछ प्राप्त होने वाला है इनसे भगवान तो और और को जो लोभ मद का और क्रोध मद लोग हैं मानसिक विनाशक का स्मरण करो काम क्रोध सब दूर भगवान का जहाँ स्मरण आता है वहां इनका नाम लिया जहाँ इनका स्मरण लिया तो सब भागते हैं सबसे काम क्रोध लोभ लो अभी नागर भ सागर से तुम तो आप अति हैं, मन है में नागर है, नागर है, बहुत है। और बहुत सागर से संसार सागर के लिए आप दुनकर कुल केतु है मन सूर्यवंश के ध्वजा के समान कपाता के समान है और प्राप्त सदा आप सदा हमारी रक्षा करें अतुलित भज कपात बलधाम आपका अतुलित भुज माने आपके बुधाओं में अतुलित बल है प्रकाश है बलधाम है आप बड़े शक्तिशाली हैं अतुल शक्ति संपन्न हैं, ऐसे करके उनका स्मरण करते हैं तो कलिमल विपुल विभंजन नामा कलियुग के मन जितने भी हैं विपल मन बहुत हैं कलियुकमल उनके सबके विभंजन नामा आपका नाम ही सब कलियुग के बल को दूर कर है कि कलियुगुकमल काम के लोग मल सर पर पंचाजी उनका सतप विनाश करने वाला आपका नाम है और धर्म वर्म आप धर्म के कवच हैं कि धर्म की रक्षा करने वाले हैं जैसे कवच शनि की रक्षा करता है ऐसे भगवान धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म वर्ण और नर्मद नर्मद को मैंने सुख देने वाले हैं और गुण धान, गुण ग्रामा और समस्त गुणों के निधान है समूह हैं इस प्रकार के जो भक्त आप गुणगान है सुखदाता है ऐसे भर्तन है आप संत सन कम होती मन रामा संतत्व निरंतर संत कम होती हमारा निरंतर आप कल्याण कर करते नहीं रहे हे भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा सदा हित हो कल्याण हो जब भी गृह उद्या करके अनिनासी तो सबके हृदय निरंतरवासी कहते हैं वैसे तो आप सबके हृदय में सदादास करते हैं क्योंकि आप व्यापक हैं तो व्यापक होने के कारण सत्य हृदय में बुद्धिमान और अविनाशी हैं, इसलिए सत्य हृदय में बास करके ऐसा नहीं कि हृदय कुछ दिन बात करें कुछ दिन में बात करें तो सदा ही आपके सत्य हृदय में बास करने वाले हैं और गुरु है कि मैं हैं तो निर्वकार होकर के सत्य हृदय में बास करने वाले हैं इसके माने सत्य हृदय में आप आनंद स्वरूप होकर के ज्ञान स्वरूप होकर के सत्य हृदय में बुद्धिमान है निगुण रूप से भगवान ऐसे लेकिन पदब अंज्री सहित खरारी तो भी भगवान आप ऐसा करो कि आज सीता सहित लक्ष्मी जी सहित और लक्ष्मण जी सहित ये हर के अगवान श्री राम जी बसत मनस मन का मेरे मेरे मन रूपी बन में आप सीता लक्ष्मण जी सहित इसी रूप में, में आप वास करो जिस पन में यहाँ दंडकार आप वनवासी रूप में सीता जी लक्ष्मण जी के साथ बात कर रहे हैं तो ऐसे संघो हमारा भी एक बन है इसमें आप बात करो अब बस गोस्वामी जी सीता संकेत करके रहते हैं हमारा मन भी एक बल है क्या बल है ऊपर बता करके आए हैं कि मोह विपिन धन जहन प्रसाने हों विन क्या है और अपने मन में यानी कितने अज्ञान भरा हुआ है कितने काम करोदारी भरे हुए हैं ये सब बन के समान है तो भगवान से कहते तो हैं आप इसी में पास करवाकर करते तो ये सब का सब समाप्त हो जाए ध्वस्त हो जाए शुद्ध हो, जा, हो जाए पवित्र हो जाए हम ऐसे बात करें <kuh> तो भगवान से यही कामना करते हैं कि तो भगवान राम लक्ष्मण सीता जी रूप के साथ उनका भाज्यो है ऐसे ही <kuh> रूप हमारे हृदय में बास करें क्योंकि हैं जे क्या नहीं तो क्या जो वैसा आपको समझते हैं वो वैसा आपको समझते रहे सगुन हद में उड़ अंतर्यामी कोई सगुन समझता हो तो सगुन समझता रहे लोगों समझता हो तुम लोगों समझता रहो जो अंतर्णामी समझता हो तो अंतर्णामी रहे लेकिन अपनी बात क्या है जो कौशल पति राजे महिमा जो कौशल पति है मनोरुझा कि राजा भगवान जो राम है और जिनके किन्त कमल के समान हैं तो वे करो सुराम हृदय न महिमा मेरे हृदय में तो औरपति भगवान राम ही हृदय में दास करें ऐसे भगवान राम चाहिए इन्हें न सगों से मतलब न निर्गुण से मतलब न कोई अंतरियामी से मतलब न व्यापक से मतलब निर्गुण से किसी से मतलब एक दास अयोध्या कति भगवान राम चाहिए वही सदा असाभिमान जाय भोरी और भगवान राम हमारे योध्या कति भगवान राम हमारे हृदय में है इनकी सेवक है दस प्रकार के असाभिमान जायनी घोरे सदा ये अभिमान बना रहे हमारे मन में कि मैं सेवा सेवक अभिपतिपति मेरे तो मैं सेवा हूं और मेरे स्वामी भगवान राम जापति भगवान राम मेरे स्वामी और मैं उनका सेवक पास। अब देखो अभिमान तो मैं सुखाव है लेकिन भौतिक अभिमान भौतिक अभिमान देहाभिमान इत्यादि ज्ञान का अभिमान इत्यादि तो खराब है लेकिन भगवान मेरे स्वामी है इस प्रकार का अभिमान होना ये भक्ति का लक्ष्य है तो मेरे स्वामी तो भगवान राम है हम तो के स्वर्ण में वही हमारे रक्षक हैं ऐसा विमान होना या अभिमान नहीं है बल्कि अन्य सारे अभिमानों को छुड़ा देने वाला अभिमान है जब तक यह विमान नहीं आता कि तो भगवान ही मेरे स्वामी हैं हम उनकी स्वर्ण में हैं तब तक, तक और अभिमान जाते नहीं बने रहे। तो समय मुनि बचन और राम है मन भाई तो यहां तक मुनि भगवान की प्रार्थना की तो भगवान ने मुनि की प्रार्थना सुनी दी और बहुत अच्छी मिलेगी भगवान को बहुत हारस्य मुनि मर उगवान ने प्रसन्न होकर के मुनि को तिर में वैसे लगा दिया ये भगवान की प्रसन्नता का सूचक हुआ तब परम प्रसन्न जाने मुनो ही फिर भगवान कहते हैं उनसे श्रुति हे मुने ये तुम समझो जान तुम पर बहुत प्रसन्न है और तुम प्रदान मांगो जो परम मांगो दिन से तो ही जो तुम प्रदान मांगोगे मैं तुमको दूंगा तो भगवान वरदान देने के लिए उनको कहते हैं मुनि कहे अब ये क्या कहते हैं सुखी क्षणमन देखो जितने बड़े चतुर्क आए हैं तो उनकी चतुर्ता देख लो रघि मास का कहते हैं कि मुनि कहे मैं अगर कवे हम जांचा सुखीष्णमन कहते हैं भगवान हमने तो कभी वरदान मांगने जमा आदत नहीं कभी कभी बार बार वरदान मांग के रहते होते तो हमको अनुभव होता की कौन मांगना चाहिए कौन गलती होती है कौन सही होती है समझ में पड़े झंड का सांचा हमारी तो समझ में आनंद आज क्या सच्चा है क्या चिंता क्या मांगना चाहिए क्या ना ना? नहीं मांगना चाहिए और धूख भाग क्या मांगे और सब मांगे हमें यही नहीं समझना था क्या सकते हैं क्या निश्चा है इसमें मांगेंगे आपसे तो कहते तो तुम्हें चला गई रविदाई तो आपसे ज्यादा समझने वाला कौन होगा आपको जो अच्छा लगे सब वरदान आप अपनी मौजूद देगा अच्छा तो सौ नहीं बेरोजगार से सुखदाई हम तो आपके दर्शन से तो जो सुखदाय का आप वरदान हमारे लिए समझते हो बस वही आप तो अविरल भगत विरत विज्ञाना और हो सकल गुण ज्ञान निधाना ये भगवान ने वरदान दे दिया तुम तुमका तुम्हारे हृदय में अविरल भक्ति हो वैराग्य भी हो ज्ञान विज्ञान भी हो और हो सकल गुण ज्ञान निधाना और समस्त गुण भी तुमने आ जाए तुम ज्ञान निधान भी हो जाओ तो ऐसा लगा कि भगवान ने सब वरदान दे दिया और इससे ज्यादा कैसे गया था तो भगवान जहाँ तक समझते थे दे सकते थे तब तो उन्होंने बोल दिया कि ज्ञान भी हो वैराग्य भी हो भक्ति भी हो समस्त गुण भी हो जैसे उदारता क्षमा करुणा प्रेम माधुर्य ये सबके सब सक जितने भी गुण हैं ये सब सात्विक गुण ये भी सुंदर गुण भी आ गए ये भी भगवान ने कह दिया तो प्रभु जो दिन सुगर में तो आप सुख शुमन कहते हैं कि भगवान आपने जो वरदान दिया वो तो मुझे मिली है वो जो थोड़ी हो सकता है जब आप ही ये मिले तो मिला तो जो भक्ति भी मिल गई ज्ञान भी मिल गया भी मिल गया ये सब आ गया अब उसको में जो भावा कहते हैं इसके माने अभी मुझे कुछ और भी अच्छा लगता है वो तो जो मुझे श्रम में आ रहा है अब वो आप जो मेरा भी कहा हुआ अब इनका कहना क्या है जैसे जैसी प्रार्थना थी वैसे इनका वरदान वरदान का मानते हैं ज्ञान की की सहित प्रभ चाप बान, बान के हे भगवान आप धनुष बाण धारण किए हुए इसी वनवासी रूप में और साथ में आपके सीता भी साथ में आपके लक्ष्मण आप भी इसी प्रकार से जो है वो आता हो नए गंगन योग सदा का हमारे हमारा हृदय हो जाए निष्काम उसमें कोई कामना न हो और हृदय जैसे आकाश में चंद्रमा बसता हो बस ऐसे करके आप हमारे हृदय में पास करो बस सदा हमारे हृदय में आप बने ही रहो आपका दुश्मन न रहो सदा आपके दर्शन हमारे हृदय में होते ही रहें, ये क्या तो आप देखो इसके माने ये लगा कि देखो ज्ञान भक्ति वैराग्य आ जाना ये तो बहुत बड़ी बात है ये, तो साधारण बात नहीं है भगवान का वरदान अविरंग भक्ति प्राप्त हो जाए ज्ञान प्राप्त हो जाए वैराग्य प्राप्त हो जाए लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भगवान सदा हृदय दास उनका दुस्मरण मत सदा हर दुस्मरण बनेगा तो ये वरदान देकर के तब तो भगवान ने फिर उनको एवं मस्त करीब करी रमान माता आगे देखेंगे कल भगवान ने उनको एव मस्तु किया और कहा और फिर उसके बाद श्री तीक्षण मुनी भगवान राम को अगस्त के आश्रम में ले जाते हैं वो तो कथा कर मानदी सत्य नीला पर चरित शरिता श्रीवाण जराज a uh -oh.